श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उन्यासी पाँच अप्रैल अठारह क्या गृहस्थ को विज्ञान हो सकता है साधना चाहिए विज्ञान के होने पर संसार में भी रहा जा सकता है तब अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत वे ही हुए हैं वे संसार से अलग नहीं है श्री रामचंद्र ने ज्ञान लाभ के पश्चात जब कहा कि मैं संसार में न रहूंगा, तब दशरथ ने समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेजा वशिष्ठ ने कहा राम यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो श्री रामचंद्र चुप हो रहे वे अच्छी तरह जानते थे ईश्वर से अलग कोई चीज़ नहीं है उन्हें फिर संसार न छोड़ना पड़ा बात यह है कि दिव्य दृष्टि चाहिए मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है देखो ना कुमारी पूजा क्या है मल और मूत्र त्याग करके आई हुई लड़कियाँ उन्हें मैंने देखा साक्षात भगवती की मूर्ति एक और स्त्री है और एक और बच्चा दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा है किंतु भाव भिन्न है तात्पर्य यह है कि खेल सब मन का है शुद्ध मन में एक खास भाव होता है उस मन को प्राप्त कर लेने पर इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं अतएव साधना चाहिए साधना चाहिए यह समझ लेना चाहिए कि स्त्रियों पर सहज ही आसक्ति हो जाती है स्त्रियां स्वभाव से ही पुरुषों को प्यार करती हैं पुरुष स्वभाव से ही स्त्रियों को प्यार करते हैं दोनों इसीलिए जल्दी गिर जाते हैं हठयोगी आता है पंचवटी में कई दिनों से एक हठयोगी रहते हैं वे सिर्फ़ दूध और अफीम खाते हैं और हठ योग करते हैं रोटी भात यह कुछ नहीं खाते अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं हैं श्री राम कृष्ण जब पंचवटी के पास गए थे तब वे हठयोगी से बातचीत करके आए थे हर्षयोगी ने राखाल से कहा था परम हंस जी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना श्री रामकृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब आएंगे तब उनसे कहा जाएगा हठ योगी श्री राम से आपने राखाल से क्या कहा था श्री राम कहा था बाबूओं से कहूँगा अगर वे कुछ देंगे तो देंगे परंतु क्यों प्राण कृष्ण आदि से तुम शायद उन्हें लाइक पसंद नहीं करते प्राण कृष्ण चुपचाप बैठे रहे हठयोगी चला जाता है श्री राम कृष्ण की बातचीत होने लगी श्री राम कृष्ण कुछन प्राण कृष्ण आदि भक्तों से और संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान रखना चाहिए सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है मेरी तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है पहले बहुत थी नहाऊंगा यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा मंत्रोच्चारण किया सिर पर पानी भी डाला परंतु फिर भी संदेह होता था कि शायद अच्छी तरह नहाना अभी नहीं हुआ अमुक स्थान पर शौच के लिए जाऊंगा यह सोचा नहीं कि वहीं गया राम के मकान गया कलकत्ते में कह दिया कि पूड़ियाँ न खाऊंगा जब खाने को दिया गया तब देखा भूख लगी है परंतु कह जो दिया है कि पुणिया न खाऊंगा तो मजबूरन मिठाई से पेट भरा सब हंसते हैं इस समय तो दृढ़ता कुछ घट गई है टट्टी की हाजत नहीं है परंतु कह डाला है कि टट्टी जाऊंगा क्या किया जाए राम से पूछा उसने कहा नहीं लगी है तो जाकर क्या कीजिएगा तब मैंने विचार किया सभी तो नारायण हैं राम भी नारायण है उसकी बात क्यों ना मानूँ हाथी नारायण है परंतु महावत भी तो नारायण है महावत जिस समय कह रहा है हाथी के पास मत आओ उस समय उसकी बात क्यों ना मानी जाए इसी तरह विचार करके अब पहले की अपेक्षा दृढ़ता कुछ घट गई है अब इस समय देख रहा हूं एक और अवस्था आ रही है बहुत दिन हुए वैष्णोचरण ने कहा था आदमी के भीतर जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब पूर्ण ज्ञान होगा अब देख रहा हूँ अनेक रूपों में वही विचरण कर रहे हैं कभी साधु के रूप में कभी छल रूप में और कभी खल रूप में इसीलिए कहता हूँ साधु रूपी नारायण छल रूपी नारायण खल रूपी नारायण लुच्चा रूपी नारायण अब चिंता है सबकी किस तरह भोजन कराया जाए सबको भोजन कराने की इच्छा होती है इसलिए एक एक आदमी को यहाँ रख कर भोजन कराता हूँ प्राण कृष्ण मास्टर को देख कर साहसी अच्छा आदमी है श्री राम कृष्ण से महाराज नाव से उतर कर ही दम लिया श्री राम कृष्ण हंसते हुए क्या हुआ प्राणके ये नाव पर चढ़े थे जरा सी लहर की टक्कर लगी और उन्होंने कहा उतार दो हमको मास्टर से किस तरह फिर आए आप मास्टर साहस्य पैदल चलकर प्राणके प्राण कृष्ण श्री राम कृष्ण से महाराज अब सोच रहा हूँ काम छोड़ दूँगा काम करने लगा तो फिर और कुछ नहीं होगा इन्हें साथ के एक बाबू की ओर इशारा करके काम सिखा रहा हूँ मेरे छोड़ देने पर ये काम करेंगे अब और नहीं होता श्री राम की हाँ बड़ी झंझट है इस समय कुछ दिन निर्जन में ईश्वर चिंतन करना बहुत अच्छा है तुम कहते तो हो कि छोड़ेंगे कप्तान ने भी यही बात कही थी संसारी आदमी कहते तो हैं पर कर नहीं सकते कितने ही पंडित हैं जो ज्ञान की बातें कहा करते हैं वे मुख ही से कहते हैं काम कुछ नहीं कर सकते जैसे गिद्ध उड़ता तो बहुत ऊँचे है परंतु उसकी नज़र मरघट पर ही रहती है अर्थात उसी कामनी कांचन पर संसार पर आ सकती अगर मैं और सुनाता हूँ कि किसी पंडित को विवेक वैराग्य है तो मैं यदि सुनता हूँ कि किसी पंडित को विवेक वैराग्य है तो मुझे सचमच उनसे श्रद्धापूर्ण भय होता है और नहीं तो वे सब भेड़ बकरे से ही जान पड़ते हैं प्राण कृष्ण प्रणाम करके विदा हुए उन्होंने मास्टर से चलने के लिए पूछा मास्टर ने कहा मैं अभी न जाऊंगा आप चलिए प्राण कृष्ण ने हँसते हुए कहा तुम कब और नाव पर कदम रखोगे सब हंसते हैं मास्टर ने पंचवती में थोड़ी देर टहल कर, जिस घाट में श्री राम कृष्ण नहाते थे उसी में नहाया इसके बाद श्री अवतारिणी और राधाकांत के दर्शन किए वे सोच रहे हैं मैंने सुना था ईश्वर निराकार है तो फिर क्यों मैं इस मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहा हूँ क्या श्री कृष्ण साकार देव देवियों को मानते हैं इसलिए मैं तो ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं समझता परंतु जबकि श्री राम कृष्ण मानते हैं तो मैं किस खेत की मूली हूँ मानना ही होगा मास्टर श्री अवतारिणी माता के दर्शन कर रहे हैं देखा उनके दोनों बाएं हाथों में खड्ग और नरमुंड शोभा रहे हैं दोनों दाहिने हाथों में वर और अभय एक ओर वे भयंकर मूर्ति हैं और दूसरी ओर भक्तवसल मातृमूर्ति उनमें दो भावों का एकत्र समावेश हो रहा है भक्तों के निकट अपने दीनहीन जीवों के निकट माता दयामयी और स्नेहमयी के स्वरूप में आती हैं और यह भी सत्य है कि वे भयंकरा और काल कामनी भी हैं एक ही आधार में ये दो भाव क्यों हैं इसका हाल तो वे ही जाने मास्टर श्री रामकृष्ण की व्याख्या याद कर रहे हैं सोच रहे हैं सुना है केशव सेन ने भी श्री रामकृष्ण के पास देवी प्रतिमा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था या यही में आधार में चिन्मयी मूर्ति है केशव यही बात कहते थे अब वे श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे वे नहा चुके हैं यदि कर श्री रामकृष्ण ने उन्हें फल मूल प्रसाद खाने के लिए दिया गोल बरामदे में आकर उन्होंने प्रसाद पाया पानी वाला लोटा बरामदे में ही रह गया था वे जल्दी से श्री राम के पास आकर कमरे में बैठ ही रहे थे कि श्री रामकृष्ण ने कहा तुम लोटा नहीं लाए मास्टर जी हाँ लाता हूँ श्री राम कृष्ण वाह मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया बरामदे से लोटा लाकर कमरे में रखा मास्टर का घर कलकत्ते में है घर में शांति न मिलने के कारण उन्होंने निशाम पुकर में किराए का मकान लिया है उनका स्कूल भी वहीं है उनके अपने मकान में उनके पिता और भाई रहते हैं श्री राम की इच्छा है कि वे अपने मकान में आकर रहें क्योंकि एक ही घर और एक ही थाली के खाने वालों में भजन पूजन करने की बड़ी सुविधा है यद्यपि श्री राम कृष्ण बीच बीच में ऐसा कहते थे तथापि दुर्भा दुर्भाग्यवश मास्टर अपने घर वापस नहीं जा सके आज श्री कृष्ण ने फिर वही बात उठाई श्री कृष्ण क्यों अब तुम घर न जाओगे मास्टर मेरा तो वहाँ रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता श्री राम कुछ क्यों तुम्हारा बाप मकान गिरवा कर वहाँ नई इमारत खड़ी कर रहा है मास्टर घर में मुझे बड़ी तकलीफ़ मिली है वहाँ जाने को मेरा किसी तरह मन नहीं होता श्री राम कृष्ण तुम किससे डरते हो मास्टर सबसे श्री राम कृष्ण गंभीर स्वर से वह वैसा ही है जैसा तुम्हें नाव पर चढ़ते समय होता है देवताओं का भोग लग गया आरती हो रही है काली मंदिर में आनंद हो रहा है आरती का शब्द सुनकर कंगाल साधु फकीर सब अतिथि शाला में दौड़े आ रहे हैं किसी के हाथ में पत्तल है किसी के हाथ में थाली लोटा सब ने प्रसाद पाया आज मास्टर ने भी भवतारिणी का प्रसाद पाया केशव चंद्र सेन और नव विधान नौ विधान में सार है श्री रामकृष्ण प्रसाद ग्रहण करके जरा विश्राम कर रहे हैं इतने में राम गिरिंद्र तथा तो और भी कई भक्त आ पहुँचे भक्तों ने माथा टेक कर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया श्रीयुद्ध केशव चंद्र के नव विधान की चर्चा चली राम श्री राम कृष्ण से महाराज मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता कि नव विधान में कोई उपकार हुआ हो केशव बाबू अगर सच्चे होते तो फिर उनके शिष्यों की यह दशा क्यों होती मेरे मत से उनके भीतर कुछ भी नहीं है जैसे खपरे बजाकर दरवाजे में ताला लगाना लोग सोचते हैं इसके खूब रुपये हैं झनकार हो रही है परंतु भीतर बस खपरे ही खपरे हैं बाहर के लोग भीतर की खबर क्या जाने श्री राम रामकृष्ण कुछ सार जरूर है नहीं तो इतने आदमी केशव को क्यों मानते हैं शिवनाथ को लोग क्यों नहीं पहचानते ईश्वर की इच्छा के बिना ऐसा कभी होता नहीं परंतु संसार का त्याग किए बिना आचार्य का काम नहीं होता लोग कहते हैं यह संसारी आदमी है यह खुद तो कावणी और कांचन का छिप कर भोग करता है और हमसे कहता है ईश्वर ही सत्य है संसार स्वप्नवत अनित्य है सर्व त्यागी हुए बिना उसकी बात सब लोग नहीं मानते जो लोग संसार में पड़े हैं उन्हीं में कोई कोई मान सकते हैं केशव के घर द्वार कुटुंब परिवार था अतव मन भी संसार में था संसार की रक्षा भी तो करनी होगी इसीलिए इतना लेक्चर उसने दिया परंतु अपने संसार को बड़ी मजबूती में रख गया है कैसा दामाद है मैं उसके घर के भीतर गया देखा बड़े बड़े पलंग हैं सांसारिक काम करने लगे तो धीरे धीरे ये सब आ जाते हैं भोग की ही भूमि संसार कहलाती है राम वे पलंग और मकान केशव के हिस्से में मिले थे महाराज आप कुछ भी कहें परंतु विजय बाबू ने कहा है केशव सेन ने मुझसे कहा था मैं ईशा और गौरांग का अंश हूँ और तुम अपने को अद्वैत का अंश बतलाया करो और उसने क्या कहा था आप जानते हैं आपको कहा था वे भी नवविधान के हैं श्री राम कृष्ण और सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण हंसते हुए परमात्मा जाने मैं तो यह भी नहीं जानता कि नव विधान का अर्थ क्या है सब हंसते हैं राम केशव की शिष्यमंडली कहती है ज्ञान और भक्ति का समन्वय सबसे पहले केशव बाबू ने किया है श्री राम कृष्ण आश्चर्य में आकर यह क्या तो फिर आध्यात्म रामायण है क्या नारद श्री रामचंद्र की स्तुति करते हैं हे राम वेदों में जिस पर ब्रह्म की कथा है वह तुम ही हो तुम ही ब्रह्म ही मनुष्य के रूप में हमारे पास हो तुम्हें ब्रह्म को ही हम मनुष्य देख रहे हैं वस्तुतः तुम मनुष्य नहीं हो वही परब्रह्म हो श्री रामचंद्र ने कहा नारद तुम पर मैं प्रसन्न हुआ हूँ तुम वर्मा गो नारद ने कहा राम और क्या वर मांगू? अपने पाद पद्मों में मुझे शुद्धा भक्ति दो और अपनी भुवन मोहनी माया में कभी फस न, फसा न फंसा न देना इस तरह आध्यात्म रामायण में केवल ज्ञान और भक्ति की ही बातें हैं फिर केशव के शिष्य अमृत की बात चली राम अमृत बाबू कैसे हो गए हैं श्री राम हाँ उस दिन मैंने बड़ा दुबला देखा राम महाराज अब लेक्चर की भी बात सुन लीजिए जब खोल में पहला धावा मारा गया तब साथ ही कह गया केशव की जय आपने कहा था बंधी तलैया में ही दल होता है इसी पर एक दिन लेक्चर में अमृत बाबू ने कहा साधु ने कहा है सही कि बंधी तलैया में दल होता है परंतु भाइयों दल चाहिए संगठन चाहिए सच कहता हूँ सच कहता हूँ दल चाहिए सब हंसते हैं श्री रामकृष्ण यह क्या है राम राम यह भी लेक्चर है फिर यह बात उठी कि कोई कोई जरा अपनी तारीफ चाहते हैं श्री राम कृष्ण निमाई संन्यास का नाटक हो रहा था केशव के यहाँ मुझे ले गए थे वहाँ सुना न जाने किसने कहा ये दोनों केशव और प्रताप गौरांग और नित्यानंद हैं प्रसन्न ने तब मुझसे पूछा तो फिर आप कौन हैं देखा केशव एकटक मेरी ओर देख रहा था मैं क्या कहता हूँ यह सुनने के लिए मैंने कहा मैं तुम्हारे दासों का दास रेणु के रेणु हूँ केशव ने हंसकर कहा ये पकड़ में नहीं आने वाला राम केशव कभी कभी आपको जान दैप्टिस्ट बतलाते थे एक भक्त और कभी कभी आपको उन्नीसवीं सदी के चैतन्य बतलाते थे श्री राम के। इसके क्या माने भक्त अर्थात अंग्रेजी की इस शताब्दी में चैतन्य फिर आए हैं और वे आप हैं श्री राम कृष्ण अनमय नस्क होकर खैर वह तो जैसे हुआ अब यह बतलाओ कि हाथ कैसे अच्छा हो अब बस यही सोचता हूँ कि हाथ कैसे अच्छा हो त्रैलोक्य के गाने की बात चली त्रैलोक्य केशव के समाज में भगवंत बुढ़ा कीर्तन करते हैं श्री राम कृष्ण कहा त्रैलोक का क्या ही सुंदर गान है राम क्या सब बिल्कुल ठीक होता है श्री राम कृष्ण हाँ बिल्कुल ठीक अगर वैसा न होता तो मन को इतना क्यों खींचता राम आप ही के सब भाव लेकर गीतों की रचना की गई है केशव केशवसेन उपासना के समय उन्हीं सब भावों का वर्णन करते थे और त्रैलोक के बाबू उसी तरह के पद जोड़ते थे देखिए एक गाना है भावार्थ प्रेम के बाजार में आनंद का मेला लगा हुआ है भक्तों के संग हरि अपनी मौज में कितने ही खेल खेल रहे हैं आप भक्तों के साथ आनंद करते हैं यह देखकर इस गाने की रचना हुई है श्री राम कृष्ण हंसते हुए तुम अब जलाओ मत मुझे भला क्यों लोग लपेटते हो सब हंसते हैं गिरिंद ब्राह्मणगण कहते हैं देव में फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं श्री राम कृष्ण इसका क्या मतलब मास्टर आप संगठन करना नहीं जानते आप में बुद्धि कम है यह कहते हैं श्री राम राम थे अब यह बतलाओ मेरा हाथ क्यों टूटा तुम इसी विषय पर एक लेक्चर दो सब हंसते हैं ब्राह्म समाजी निराकार निराकार कहा करते हैं खैर कहें उन्हें अंदर से पुकारने से ही हुआ अगर अंतर की बात हो तो वे तो अंतर्यामी हैं वे अवश्य समझा देंगे उनका स्वरूप क्या है परंतु यह अच्छा नहीं यह कहना कि हम लोगों ने जो कुछ समझा है वही ठीक है और दूसरे जो कुछ करते हैं सब गलत हम लोग निराकार कह रहे हैं अतयवे साकार नहीं निराकार हैं हम लोग साकार कह रहे हैं अतयवे साकार हैं निराकार नहीं मनुष्य क्या कभी उनकी इति कर सकता है इसी तरह वैष्णवों और शाक्तों में भी विरोध है वैष्णव कहता है हमारे केशव ही एकमात्र उद्धार करता है और शाश्वत और शाक्त कहता है बस हमारी भगवती एकमात्र उद्धार करने वाली है